मुक्ति और उसके उपाय मुक्ति के प्रकार स्वरूपावस्थिति मुक्ति तद्रंशो हम तवेदनम योग वाशिष्ठ उत्तर प्रकरण ज्ञान भूमि में स्वरूप में स्थिति मुक्ति है अज्ञान भूमि में अहम बोध अर्थात मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि चिंता ही बंधन है ग्यप्तिर ही ग्रंथि विच्छेद तस्म सती विमुक्तता मृगतृष्णाबुबुद्ध्यादिशातिमकस योगवाशिष्ट उत्तर प्रकरण तत्वज्ञान के द्वारा जड़ चेतन छेदन होने पर मुक्ति होती है मृगतृष्ठा में जल बुद्धि की शांति मात्र ही मुक्ति का स्वरूप है यदा सर्वे प्रविध्य हृदय से अथ मर्तो मृत भवती एकतावदनुशासनम कठोपनिषद जब व्यक्ति की सभी हृदय की ग्रन्थियाँ छिन्न हो जाती हैं तभी वह अमृतत्व को लाभ कर कृतार्थ होता है इस उपदेश को सभी वेद शास्त्रों का सिद्धांत जानो यत् चंचलताहीनम तन्मनोमृत मुच्यते तदेव च तपशास्त्र सिद्धांतो मोक्ष उच्यते योगवासिष्ठ उत्तर प्रकरण ज्ञानी चंचलता रहित मन को मृत कहते हैं वही तपस्या का फल मोक्ष है यही शास्त्र सिद्धांत है मात्रस्य मनसो मनसोबंधता गतम मन प्रचमो राम मोक्षते योगवासिष्ठ उत्तर प्रकरण हे राम मन का उल्लास या प्रकाश ही उसका बंधन है मन की प्रशांति को ही ज्ञानी मुक्ति कहते हैं एस एवं मनोनाश स्विद्याश एवं यदि यद यद यद विद्यते किंचितित् तत्रस्थापरिवर्जनम अनास्थ निर्वाणम दुखमास्थापरिग्रह योगवासिष्ठ उत्तर प्रकरण जो जो वस्तु सत रूप में विद्यमान है उसमें आस्था का परित्याग ही मनोनाश और अविद्या नाश है यही अनास्था रूप मनोनाश ही निर्वाण है और आस्था द्वारा दृष्ट वस्तु का ग्रहण ही समस्त दुखों का कारण है श्रीमद शंकराचार्य ने उनके मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा है कश्यास्थ्य ना से मनसो ही मोक्ष किसके ना से जीवन मुक्ति होती है मन की चंचलता के नित्या नित्य वस्तु विचाराद अनित्य संसार समस्त संकल्प क्षय मोक्ष निरालंब उपनिषद नित्यानित्य वस्तु विचार के द्वारा नित्य पदार्थ का निश्चय होने पर अनित्य संसार के सारे संकल्पों का जो क्षय होता है वही मोक्ष है यही नहीं शास्त्र में तो अष्टांग योग साधन के संकल्प को भी बंधन कहा गया है यथा आद्यष्टांग योगाभ्यास संकल्प मात्रम बंधा निरालंब उपनिषद इच्छा मवद्येय तोक्ष उच्यते योगवासिष उत्तर प्रकरण इच्छा ही अविद्या है इस इच्छा का नाश ही मोक्ष है बंधो हिवासनाबंधो मोक्ष सैत्वासनाक्ष उत्तर प्रकरण वासना का बंधन ही बंधन है ही मोक्ष है न मोक्षो नभस पृष्ठ न पाताले न भूतले सर्वाशा क्षयता क्षय मोक्ष वशिष्ठ उप प्रकरण मोक्ष न तो आकाश के ऊपर है न पाताल में न भूतल पर है सभी आशाओं के क्षय से होने वाला मन का क्षय मोक्ष है श्रूयताम ज्ञान सर्वस्व श्रुत्वा चैधार्यता भोगेक्षा मात्रको बंधस तत्वो मोक्ष उच्यते योग उप प्रकरण ज्ञान साधना की सारी बातें सुनकर उदाहरण करो भोगेक्षा मात्र ही बंधन है उसका त्याग मोक्ष कहलाता है दृश्य संवल संवलो बंधक तन मुक्ता मुक्तिरुच्य योग वासिष्ट उप प्रकरण दृश्य के साथ संयुक्त होना बंधन है उससे मुक्त होना मुक्ति कहलाती है असंसर्गत पदार्थ योगवासित शांति समस्त पदार्थों से संसर्ग रहित होने पर होने वाली आंतरिक शांति ही मुक्ति है द्वे पदे बंध मोक्षा ममेति ममेति बद्यते जंतुर्निमेति कुल तंत्र उद्धव गीता बंधन और मोक्ष के दो पद हैं मम तथा निर्मम मम अर्थात मैं और मेरा ऐसा जो दृढ़ ज्ञान है वही जीव के बंधन का कारण है निर्मम अर्थात इससे रहित ज्ञान के उत्पन्न होने पर जीव मुक्त होता है अलम अति वितरव प्रपंचैर्यदुखा दृष्टिरेखा उपरसम समम मनोन्तर यदि उदितम तदनुतमा प्रतिष्ठा योग वाशिष्ट उप्रकरण वाणी का अत्यधिक विस्तार आवश्यक नहीं है ऐसी एक दृष्टि उदित होने पर ही नित्य सुख का जन्म होता है विषय रस के शांत होने पर यदि मन में समत्व उदय होवे वही अत्युत्तम प्रतिष्ठा मुक्ति है मुक्ति के संबंध में यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवात्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिति ही मुक्ति है और स्वरूप त्याग ही बंधन है हृदय ग्रंथि समूह अर्थात जड़ और चैतन्य के बंधन रूप ग्रंथि समूह को काटना ही मुक्ति है और ग्रंथि का नाम ही बंधन है वस्तु का यथार्थ दर्शन यानी भ्रम बुद्धि का नाश ही मुक्ति है और अयथार्थ दर्शन ही बंधन है चंचलता शून्य मन का स्थिर भाव में अवस्थान ही मुक्ति है और मन का बहुत से विषयों में आवागमन ही बंधन है मन का शांत रूप निर्मल आनंद ही मुक्ति है और मन का जो उल्लास या प्रकाश है वही बंधन है पृथ्वी की किसी वस्तु के प्रति आस्था या आसक्ति न होने का नाम ही मुक्ति है तथा ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के प्रति बिंदुमात्र आस्था या आसक्ति ही सुदृढ़ बंधन है अनित्य संसार से संबंधित सभी संकल्पों का क्षय मुक्ति है और संकल्प मात्र होना ही बंधन है अधिक क्या कहें प्राणायाम युक्त अष्टांग योग की साधना के संकल्प को भी बंधन जानो मैं और मेरा ज्ञान न होना अर्थात मैं संपूर्ण रूप से ईश्वर का हूँ ऐसा ज्ञान ही मुक्ति है और मैं और मेरा रूप अज्ञान का नाम ही मुक्ति है बंधन है अपनी इच्छा और वासना का संपूर्ण त्याग ही मुक्ति है स्थूल वासना की आत्मा का बंधन है सभी प्रकार की आशाओं के क्षय होने पर होने वाला मन का क्षय ही मुक्ति है और आशा मात्र ही बंधन है भोग की चिंता का संपूर्ण विराम ही मुक्ति है और भोग की अत्यंत अल्प अल्पमात्र चिंता ही दृढ़ बंधन है सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग ही मुक्ति है विषय संघ ही बंधन है दृष्टा का दृश्य वस्तु के साथ जब संबंध नहीं होता अर्थात जब दृष्ट वस्तु में केवल सर्वव्यापी ब्रह्म का ही दर्शन होता है तभी मुक्ति होती है दृष्टा का दृश्य वस्तु के साथ संबंध अर्थात दृश्य वस्तु में ब्रह्म का दर्शन नहीं होने पर केवल जल वस्तु का जो दर्शन होता है वही बंधन है विषय के शांत होने पर मन में उदित होने वाला समभाव ही मुक्ति है और आत्मपद की प्राप्ति होने पर भी मन के द्वारा होने वाले विषय के चिंतन को ही सबसे प्रधान बंधन जानो गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन सभी प्रकार के कथनों का एक ही अर्थ है वह यह कि जब जीवात्मा अपने चिर आश्रय स्वरूप एवं जन्मदाता परमात्मा में अवस्थित रहता है तभी वह मुक्त होता है वही उसकी जीवंत अवस्था होती है जब तक जीव ईश्वर से विमुख होकर स्वतंत्र रूप से अवस्थान करता है तब तक वह बंधन में रहता है और वह उसकी विकृतावस्था कही जा सकती है जैसा कि पंचदशी के ध्यानदीप प्रकरण के एक सौ उनतालीसवें श्लोक में कहा गया है नित्यम निर्गुण रूपम तम मात्रेण गीयता अर्थ तो मोक्ष एवैस संवादी भ्रमवन्मत मुक्ति और गुणातीत परब्रह्म की प्राप्ति में केवल नाम मात्र का भेद है दोनों का अर्थ मोक्ष ही है दोनों ही संवादिभ्रम की तरह फलप्रद है